नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं उनसे बातें करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं तो आइए आज के इस शो में हम लोग हरबन सिंह जी हमारे साथ हैं हरबन सिंह जौली जी हमारे साथ हैं फाइन आर्ट्स में अपनी सेवा दे रहे हैं और बचपन से ही यानि बाय बर्थ इनका जो है ये पेश रहा है ब्रह्मा कुमारी इसमें एक बहुत ही सुंदर कंपटीशन नेशनल आर्ट्स का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें वो पधारे हुए हैं और अपनी पेंटिंग भी उन्होंने बनाई है और अभी आपसे बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से हरबं सिंह जौली जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में नमस्कार सत श सबको मेरी तरफ से जी बहुत बहुत स्वागत है आपका विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में कुछ बातें बताई मेरे पिताजी भी बाई आर्टिस्ट थे मैं भी बाई आर्टिस्ट आर्थ थे। उन्होंने उन्नीस के अंदर अपना एक स्टूडियो शुरू किया जॉली आर्ट्स स्टूडियो जो फिल्मों के बोर्ड बनाता था और जब तक वो जीवित रहे 2000 तक तो वो स्टूडियो हमने कंटिन्यू रखा उसके पहले भी मैं कला करता रहा और उसको हैंडल करता रहा फिल्मी बोर्ड मैंने कभी भी नहीं बनाए और मेरी रुचि हमेशा ये थी पोट्रेट्स बनाऊँ और लैंडस्केप या थीम या रिलीजियस 1990 तक मैंने जो है पोस्टर्स कलर में काम किया रिल रिलीजियस जिसमें दो लॉर्ड कृष्णा की पेंटिंग बनाई और एक जीसस क्राइस्ट की बाकी मैंने सिखिज़म पे काफ़ी काम किया उसके बाद फिर मैंने एक पहली जो सोलो एग्जिबिशन थी 46 पेंटिंग ऑयल मॉडर्न आर्ट के अंदर अशोक होटल दिल्ली चाणक्यपुरी में लगाई जबकि अक्सर लोग एक पार्टिसिपेंट एक पेंटिंग से करते पर मेरी जो पहली एग्जिबिशन थी वो फोर्टी पेंटिंग के साथ अशोक होटल चाणक्य उपरी दिल्ली में थी तो मेरी लाइन के कई लोग बिस्तम रह गए कि आप तो भाई साहब बोर्ड बनाते नहीं आर्टिस्ट मेरे को कहीं मिलने आए और मैंने उन्होंने मेरा काम भी सहारा कि आप कैसे कर लिया तो मैंने उनसे बोला भाई मैं जो आप लोगों की सेवा करता था आप लोगों को कभी ब्रश धो देता था कभी आपको कपड़े भर देता था उसमें तो ये उसका फल है और मेरी रुचि हमेशा बचपन से यही रही थी कि मैं भी जहाँ कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन लूँ तो मैंने बोला भी था अपने पिताजी को बारहवीं के बाद तो उन्होंने कहा बेटा तो हमसे सब सीखने आते हैं तू वहाँ क्या सीखेगा तो इस चीज़ का अनुभव मुझे आज से पाँच साल पहले हुआ वो बात याद आई कि यार वाकई में तेरे को तो कहीं सीखने जाने की जरूरत ही नहीं थी स्केचिंग तू कर लेता है फिंगर प्रिंटिंग तू कर स्पेशलिस्ट तू चला लेता है डायरेक्शन तू और मेरे पिताजी के कम से कम जो अभी भी तीसरी चौथी पीढ़ी के आर्टिस्ट हैं जो इसमें मॉडर्न आर्ट में भी हैं दूसरे में भी हैं जो चल रहे हैं सेल्फ थाट आर्टिस्ट और उनके कम से कम सैकड़ों स्टूडेंट थे और बहुत सहारा जाता था पहली बारी उन्होंने दारा पिक्चर्स का उन्नीस में होल्डिंग बनाया था तो उन पर पी भी की है जॉली आर्ट स्टूडियो में एक लड़का आता था मुझे उसका नाम राम कुमार या समथिंग आज तक तो याद नहीं उसने मेरी फादर की फ़ोटो जो पहली थी दारा पिक्चर की खिंच हुई थी तो वो दैट टाइम इज़ व 26 सिक्स या ट्वेंटी नाइन ओल्ड वो ले गया कहता मैं आपको वापस दूँगा सारा एंट्री वो व्यक्ति अगर इस बात को सुन रहा हो जिसने पीएचडी की है जॉली आर्ट स्टूडियो में तो मेरा ये मैसेज है उसे कि वो हमें आके मिले और हमें बताए वो कुछ हमारे जो ऐसे पर्सनल फोटोग्राफ है उससे वो हमने उसको दिए फेथ पर वो हमें वापस रिटर्न करें तो ये मेरा एक उनके लिए मैसेज है बाकी मैं काम करता भी हूँ जहाँ मुझे अच्छा लगता है वहाँ कैम्प में जैसे मैं अब ब्रह्म कुमारी के यहाँ आया हूँ पहली बारी और मुझे अच्छा लगा बहुत कि एक डिसप्लिन है और कला के लिए और बच्चों को भी बहुत इन्होंने मौका दिया और सेवा भी किसी भाव से कम नहीं है खाने से रहने से सहने से और मुझे सबसे अच्छा सिस्टम ये लगा कि ये लोग बस पे छोड़ते हैं ले जाते हैं ले जाते कोई भी हो किसी के लिए कोई भी ना नहीं है दैट इज़ द मोस्ट थिंग सर्विस और जैसे मैं देखता हूँ गुरुद्वारा में मैं बचपन से सेवा कर ही रहा हूँ मैं कीर्तन भी कर लेता हूँ क्लासिकल और मैंने देखा कि यहाँ पे भी वही एक प्रचार है अनुभाव है किसी से भेदभाव नहीं है कोई किसी भी धर्म का जाति का मुस्लिम बच्चे भी आए हुए हैं काम आर्टिस्ट तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा हरबं सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी जो श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं आपके भावों को समझ रहे हैं आप किस तरह से आर्ट सीखा और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और गुरुद्वारे में आपने सेवा दिया तो वो चीज़ों को यहाँ पर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है आपको खुशी हो रहा है तो आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हमारे बीच में हैं उनसे भी बातें करते हैं सीमा पाठक जी हमारे साथ में हैं आज के इस विशेष मुलाकात में और मुंबई से पधारे हुए हैं सीमा पाठक जी से ही जानेंगे उनके द्वारा उनके बारे में तो आप सभी की तरफ से सीमा पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सभी श्रोते लोगों को मैं सीमा पाठक मुंबई से हूँ मैं रहीजा स्कूल ऑफ आर्ट में कमर्शियल आर्ट का डिप्लोमा मैंने किया है और उसके बाद मैंने काफ़ी जॉब्स भी किए एडवर्टाइजिंग आड़ो, एजेंसी में लेकिन आ, उसके तुरंत बाद मेरी शादी हो चुकी तो जॉब करने के थोड़ी दिक्कत हो गई फिर मैंने 25 इयर्स मैंने क्लासेस लिए मैं विले पर्ले ईस्ट में मुंबई में रहती हूं और बाद में मैंने ऐसा सोचा कि कुछ अपने लिए करूँ तो उस वजह से मैंने पेंटिंग का शौक़ मेरा पूरा करने के लिए आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मैंने ज्वाइन किया और उनकी तरफ से मैं हर साल अलग अलग अपने भारत देश में अलग अलग ठिकानों पे हम लोग जाते हैं स्पॉट पेंटिंग करते हैं उनसे काफ़ी मुझे बहुत लोगों से बड़े बड़े आसामी से मुझे सीखना या सीखना आ, सीखने को मिला काफ़ी टेक्निक्स काफ़ी अलग अलग मीडियम्स और बहुत ही अच्छे गाइडेंस मिल गए वहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने हमारा जो रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट है हम लोगों ने एक हमारी एक स्टूडेंट की संस्था भी स्थापन की उसका नाम है आर्ट बैंड तो मैं उसकी कमेटी मेंबर हूँ और हम लोग ये जो आदिवासी पहाड़े ये जो सब बच्चे जिस जिनको एक्चुअली ज़रूरत होती है वहाँ तक गाँव गाँव में पहुँच नहीं सकते हम लोग तो वहाँ पहुँच के हम लोगों ने वो बच्चों के कॉम्पिटिशन्स ली उनको सिखाया और जितना पॉसिबल है उनका उ, उनको हम लोग हमारी तरफ से आर्ट का एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं और ये अभी ब्रह्मा कुमारी जो इन्हों संस्था ने हमको इन्वाइट किया ये नेशनल कैंप के लिए उनका मैं तेह दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आज तो हमारा सेकंड डे है बहुत ही अच्छा रिस्पांस यहाँ पे मिला हुआ है निर्मल वेद जी और जो भी बाकी संस्थाओं के मेम्बर है यहाँ पे टीम वर्क बहुत ही अच्छा है और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट मैंने पतंजलि अष्टांग योग सूत्र पे जहांगीर आर्ट गैलरी में मेरा सोलो शो किया तो वो जो पतंजलि अष्टांग योग सूत्र है उसका पहले मैंने थोड़ा स्टडी किया और उसमें मुझे समझ में आ गया कि पतंजलि जो थे वो 2000 साल पहले उनका जन्म हुआ था उन्होंने उन्होंने एक सौ सूत्र एकत्र किए और उसमें से सिर्फ आठ सूत्र जो अभी पूरे जग में प्रसिद्ध है और प्रचलित है उसके ऊपर ही अपना सब चल रहा है जो यम नियम यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये जो भी सब ये है सूत्र है तो वो सूत्र और चित्र इसका मैंने मिलाप करने की कोशिश की और मुझे काफ़ी अच्छा जहांगीरार गैलरी में रिस्पांस मिला और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ लोगों का जिन्होंने मुझे बहुत ही प्रोत्साहन दिया थैंक यू सो मच सीमा जी बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और फाइन आर्ट्स के हमारे सभी जो आर्टिस्ट हैं यहाँ पर आए हुए हैं और हर व्यक्ति से जब भी हम लोग बात करते हैं कहीं ना कहीं एक अलग पहचान वो बताते हैं हरबं सिंह जी से हमने बातें की और उन्होंने अपनी जो भावनाओं को व्यक्त किया बचपन से ही इस फील्ड में है लेकिन फिर भी उनका रिलीज़स के प्रति और सिख में जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और वहाँ पर भी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और अभी हमने सीमा जी से बात की और उन्होंने भी योग के साथ इन चीज़ों को कम्पेयर करने की कोशिश की और जो पतंजलि योग है उसको पेंटिंग्स में बताने की पूरी कोशिश उन्होंने की और उनका सेवा कार्य जो है जो गांव में रहते हैं बच्चे आदिवासी बच्चे हैं उनको भी पेंटिंग के बारे में बताना और उनसे पेंटिंग करवाने का जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ही अच्छा किया उन्होंने तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर विशेष मुलाकात सुनते रहो मुस्कराते रहो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 वैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे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 आइए ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। फाइन आर्ट्स के सारे लोग हमारे बीच में हैं और उनसे बातें हो रही है अभी अनिल कुबल हमारे बीच में हैं जो फाइन आर्ट्स में अपनी सेवा देते हैं उनसे बात करेंगे और उन्हें से जानेंगे उनके बारे में जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार इस ये प्रजापिता ब्रह्म जी का मैंने एक छोटा सा वर्कशॉप कुछ पंद्रह बीस साल पहले किया था दस दिन का और वो गोरेगाँव में बम्बई में किया था ऐसा कहा जाता है कि एक दफ़े आप किसी माध्यम में आने के बाद नई चीज़ होने के बाद वो वापस रिपीट हो जाती है ऐसा मुझे किसने कहा था तो कुछ दस पंद्रह बीस साल गुजरने के बाद उन्होंने मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया कि ये प्रजापिता ब्रह्म का एक छोटा सा आर्टिस्ट कैंप है तो आप आएँगे तो इसने मैं तुरंत मैंने हाँ कर दिया कि उसी बार ने जो मैंने कुछ साल पहले एक मेडिटेशन का उस टाइप का जो वर्क किया था उससे मैं जॉइंट हो सकूं तो उसी बार बहाने मैं जॉइंट हो गया और यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया बहुत अच्छे लोग मिल गए और दूसरी तो बात ऐसी है कि यहाँ जितने बुज़ुर्ग आर्टिस्ट आए तो मैं भी मेरा भी उम्र अभी सिक्सटी फाइव का है जितने आए उससे ज़्यादा अच्छी बात है कि बहुत यंग बच्चे आए कॉलेज के आए उसको बच्चे आए हैं और अलग अलग आर्ट स्कूल के हैं अलग अलग विचारों के हैं अलग अलग धर्मों पंथों के हैं और फिर भी वो ज़्यादा लड़कियाँ भी हैं वो भी इतनी इन्जॉय कर रही है लड़के इन्जॉय कर रहे कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे कॉलेज में वक्त में अगर ऐसा होता तो तो कितना अच्छा हो जाता था मैं उनकी तरफ देखता हूँ मेरा जो भाई तो अभी मेरे 65 है तो मैं काम करता हूँ बुजुर्ग ही हूँ वैसा लेकिन मुझे जब भी लगता है कि जो ये मैसेज जो इन्होंने बच्चों को जो दिया हुआ है और जिनको देना तो वो जिंदगी भर वो करीब चालीस पचास साल तक अपना काम करते रहेंगे और अपना योगदान योग में देंगे पेंटिंग में देंगे अपने फैमिली में भी देंगे क्योंकि 16-17-19 साल के ये सब बच्चे आए हुए हैं तो उनका ज़्यादा स्पैन वो अपने ज़िंदगी में देंगे तभी ये कैंप मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भूल जाएंगे <laughs> वो कभी न, उनकी मेरी उम्र के जब भी हो जाएंगे 65 के तो उनको उसका अलग तजुर्बा आ जाएगा <laughs> मेरे मेरे को सिक्सटी में वो जो आ गया है तो उनको बीस साल में आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अलग तजुर्बा आएगा वो ये सब करने के लिए मैं इस संस्था का बहुत बहुत आभारी हूँ एक कलाकार के माध्यम से एक आर्ट के माध्यम से कला है ऑल एक अच्छी एक शिक्षा है एक संस्कार भी है शिक्षा है संस्कार है वो बचपन से होना चाहिए जिसके पास कला का संसार आया वो ज़िंदगी में बहुत गलत चीज़ें कम कर सकता है तो कला सिखाती है कि गलत क्या है और सही क्या है जिस तरह धर्म सिखाता है वैसे कला भी सिखाती है तो गलत क्या है सही क्या है कला से आदमी का जीवन आदमी इसलिए बन गया क्योंकि आदमी जानवर ही था लेकिन तो कला के माध्यम से विद्या के माध्यम से वो आदमी बन गया है उसका बेसिक पकड़ लिया तो वो जानवर ही है वैसा लेकिन वो अभ्यास से विचारों से आदमी बनाए आदमी के मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि उसकी पूँछ कम हो गई लेकिन ब्रेन उसका बढ़ने लगे क्योंकि उसका पूछ का यूज कम हुआ तो आदमी ने पॉजिटिव थिंकिंग कर करके ये सब अपने इधर बहुत कुछ किया हुआ है और ये संस्था इसी प्रकार का, का काम कर रही लोगों को संस्कार दे रही है धर्म के संस्कार है। अलग अलग धर्म के लोग आए तो भी मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि ये संस्कार होने के बाद आपका धर्म आपको ज़्यादा समझेगा जो मुस्लिम आए हैं बच्चे उनको मैं मेरे बाजू में काम करती तो उसको मैं समझा कि ये ये जो ये मेथड है उनका मेडिटेशन का उससे तुमको तुम्हारा धर्म ज़्यादा समझेगा क्योंकि तुम्हारा खुद का धर्म तुम्हारा खुद का फेथ जो है वो बढ़ेगा ऐसा तो बहुत बड़ी बात है थैंक यू वेरी मच धन्यवाद अनिल जी बहुत ही अच्छी भावनाओं को आपने व्यक्त किया और कला के माध्यम से जो इंसानों को फ़ायदा होता है जो हम सभी को फ़ायदा होता है और अगर छोटे बच्चे आते हैं और यंग स्टार इस फील्ड में आते हैं तो उनके जीवन में काफ़ी कुछ जो है आज के संसार में जो हम लोग न्यूज़पेपर में या टीवी में देखते हैं उन सभी चीज़ों से उन नेगेटिव वातावरण से वो बिल्कुल दूर रहते हैं और एक अच्छे वैल्यूज़ को लेकर इंसानियत के रूप में जीना जी सकते हैं तो बहुत ही अच्छा अनुभव आपने शेयर किया और फिर से हम लोग पहले की तरह हरभन जिंग से मिलेंगे और उनसे बातें करेंगे उनका बहुत ही लम्बा चौड़ा अनुभव है सिक्सटी टू रनिंग में भी हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहते हैं तो मैं चाहूँगा कि उनका कुछ खास यूनिक जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें नमस्कार आप सब सुनने वालों को मेरा एक ही मैसेज है कि जो भी अपकमिंग बच्चे पेंटिंग बना रहे हैं या दूसरे भी अक्सर एक विदेशी पद्धति की तरफ जा रहे हैं एपस्ट्रैक मैं ये चाहूँगा पर्सनली उनसे मेरा निवेदन है कि वो जो भी पेंटिंग बनाए, उसका कोई थीम हो उसका कोई मैसेज हो हमारे कस्टम्स हो, हमारे विचार हो, हमारे देश की उन्नति के लिए हो या किसी जवानों के लिए जो मैसेज जाता है वो फिर अगली पीढ़ी उससे अगली पीढ़ी तक रहता है और यहाँ पर भी यही अपील की गई थी कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कोई मत बनाए नेचर पर बनाएँ रिलीजियस बनाएँ या पोट्रेट बनाएँ या फिर पर्यावरण पे बनाए और 416 सो के करीब या साढ़े चार के करीब बच्चे आए उनको अरेंज करना उनके लिए कलर अरेंज करना उनके लिए कैनवस अरेंज करना और उनको टैकल करना खाना पीना व्यवस्था मैंने परसों दीदी को बोला कि भाई हमें चाय ज़रूर चाहिए तीन टाइम तो तीन टाइम चाय प्रोवाइड हुई हमें कॉफ़ी भी हुई उन्होंने और हर रिक्वेस्ट को वो बिनती को एक्सेप्ट करते हैं ये एक बहुत अच्छी बात है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो बच्चे अपकमिंग भी हैं उनको भी मौका मिला यहाँ पर आने का बनाने का करने का हमें तो फिल्म लाइन से लेकर दूसरी तरफ बहुत तजुर्बा है और बड़े बड़े अच्छे लोगों से मिलते रहते हैं दिल्ली में भी मैंने दो शो किए हैं और जो भी बच्चा मेरे से कोई होता है मैं उसको गाइडलाइन देता हूं कि किस तरह की पेंसिल यूज़ करनी चाहिए आपको किस तरह के कलर यूज़ करने चाहिए लाइफ के अंदर ये एक बहुत बड़ा, बड़ा। वो बीस साल बाद बोलेगा मुझे फ़लाने ने ऐसे बोला था फलाने इंसान ने बताया कि ये कलर को ऐसे चलाना चाहिए ब्रश को होना चाहिए क्योंकि उसको अभी अनुभव नहीं है कि उन्होंने हमें क्या बताया पर एक सडन एज बने के बाद उसका एक्सपीरियंस के बाद और देश में लोक कलाकार बच्चे सीख रहे हैं बहुत खुशी की बात है और एक बहुत बड़ा एम्बिशस है ये कलाकार बनना कोई आसान काम नहीं है उसको सारे लालच भाव छोड़ने पड़ते हैं जीवन में घर से भी बातें सुननी पड़ती हैं समाज से भी सुननी पड़ती हैं खास तौर तो हमारे देश में और जहाँ तक मैं समझता हूँ आप सुन रहे हो गो मेरे साथ कहीं आर्टिस्ट बैठे हैं वो मुस्कराहट भी दे रहे हैं इस बात पर और हमारे जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी इस बात पर एग्री है कि हम लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है शादी के बाद भी पहले भी और और समय भी देना पड़ता है दूर दूर जाना भी पड़ता है चाहे वो लड़कियां हैं लड़के हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा और सब लोग अपने अपने मीडियम से मैं तो ये कहूँगा आप लोग बस किसी को मेरे से कोई भी सलाह लेनी हो किसी भी तरह के बच्चे को फ्री सीखना हो दिल्ली में मैं कहता हूँ वो आ सकता है नमस्कार बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आखिर में आपने कहा कि जो भी सीखना चाहते हैं उन्हें फ्री में सिखाऊंगा तो दिल्ली में ज़रूर आपसे मिले तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जाते जाते मैं कहूंगा कि आप गुरुद्वारे से जुड़े हुए है और हैं और कीर्तन वगैरह करते थे तो एक बहुत ही अच्छा जो आपके भाव है थोड़ा सा सुनाई तो मैं माता जी के जब मैं अपने गर्भ में था तो मेरी दरायागंज की पैदाश दिल्ली की तो वो सुबह ढाई बजे नहाकर तीन बजे शीशगंज गुरुद्वारे जाकर करते तो गुरु साहब में एक श्लोक है मात गर्भ में आपन सिमरन दे तै तुम राख नारे तो जिसको उसने शक्ति ने जैसे यहाँ बोल देते हैं शिव शक्ति कोई रोशनी बोलता है कोई नूर बोलता है कोई कमकार कोई ओम जिसको उसने ज्ञान देना वो माँ के गर्भ में दे देता दे दे है पर इसमें माता का भी बड़ा हाथ होता है तो माँ गर्भ में आपन सिमर तैं तुम राखा पर माँ हमेशा यही दावा करती है कि मैं अपने बच्चे के पर हमारा ग्रंथ ये कहता है नहीं वही शक्ति वही नूर प्रतिपालना करता है और कईयोग के, के संयोग में नहीं भी लिखा होता इसका मतलब कि ये बात अटल है जो भी शास्त्रों में लिखी चाहे किसी भी मैं सब शास्त्रों की रिस्पेक्ट करता हूं और उनको मैं मानता हूं और कीर्तन की बना मैंने कम से कम 20 साल लगाए सीखने के लिए और पाँच साल मैंने अपने गुरुद्वारे में सुबह कीर्तन किया शाम और पाँच साल अब अब मैं फिर पेंटिंग की तरफ रुझाऊ बढ़ गया जब मैं कीर्तन में जाता हूँ तो पेंटिंग रुक जाती है वो, पेंटिंग की तरफ आता हो तो वो तो पर मैं रोज़ सुबह एक यूट्यूब पे शब्द सुनता हूँ जो भी मेरे दोस्त हैं मेरे संपर्क में मैं उनको भेजता भी हूँ चाहे वो साउथ से हैं मद्रास हैं बॉम्बे से हैं सुनते भी हैं तो ये भी एक सेवा है और आप भी अच्छी सुबह हम लोगों को हर फिल्में भेज देते हैं गाने भेज देते हैं दूसरे पॉलिटिक्स की चीज़ें भेज देते हैं पर मैं ये सबको ये कहूँगा कि एक भजन भी सुबह उठ के सब भेजा करो एक दूसरे को जो आपको अच्छा लगता है ये मेरी एक पर्सनल uh, थॉट भी है और एडवाइस भी और ऐसा मैं करता भी हूँ और कई लोग ऐसे अच्छा, कई लोग कहते हैं मैं पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते सुनते अब सुनने भी लगे हैं पता भी लग जाता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है अच्छा। और संगीत और मैं कहूंगा कि क्लासिकल भी सुने तो ज़्यादा अच्छा है चाहे वो गुरबानी सुने भजन सुने जो फिल्मी संगीतों पे है मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है अगर आप फिर हमारी जो है प्रवृत्ति वो उससे जुड़ जाती है गाने से जो गाने पे ट्यून बनी हुई है चाहे वो धार्मिक है चाहे वो किसी सिख में भी एक आध लोग गाते हैं पर मेरी यही बेनती है कि आप लोग जो है फिल्मी गानों में तो फिल्मी गाने सुने ज़्यादा बढ़िया है और जब भजन सुने तो वो क्लासिकल पर सुने जिससे कि आत्मी आत्मा और परमात्मा से आपका मिलन हो जा तीन मेडिटेशन मानता हूं मैं एक योगा के द्वारा जैसे हाँ यहाँ करवाते हैं और एक कीर्तन के द्वारा एक रीडिंग के द्वारा पर कीर्तन में ये कला में आती है इसमें पेंटिंग भी आती है और मूर्तिकार भी आता है दूसरे भी तीन तरह की मैं मानता हूं हो सकता है मैं गलत हो जाता ये मेरा अपना एक पर। तीन ही जो है इंसान को परमात्मा से जोड़ती हैं और जो मैंने यहाँ पे भी पेंटिंग बनाई वो मेडिटेशन पर बनाई है आप पाँच मिनट हो के खड़े होकर देखेंगे उसे तो आपको भी आनंद आएगा उसको आके बंदा जो इस तरह का आप अनुभव करेंगे उस तरह का होगा और डेफ्थ में जाते जाएंगे आपने देखा होगा बाहर और हुआ तो कभी आप उसको लाइव भी दिखाइएगा अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया आपने मेरा कोई सलायक समझा कि मैं इंटरव्यू दूँ और ये मेरा सौभाग्य है और यहाँ के आप मैं पहले भी तारीफ़ कर चुका हूँ जो सिस्टम है मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत प्रेम भाव जो मांगे ठाकुर अपने थे सो इसे देख गा के बसंत राग और मल्हार राग लोग बहुत कम गाते हैं बहुत कम गानों में भी और संगीत में कत जाइये रे घर ला गो रंग कत जाइये घर ला रंग मेरा चित ना चले मन भयो पंग मेरा चित ना चले मन भयंग कत जाइए रे कत जाइए रे कत जाइए रे घर लागो रंग स्वामी परमानंद जी थे जो उनका ये भजन है जो गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है वो कहते कत जाइए रे घर ला कहता मैं कहाँ जाऊँ मंदिर जाऊँ गुरुद्वारे जाऊँ मेरे से मेरे तो अंदर ही भगवान जागृत हो गए मेरे तो अंदर ही रंग लग गया कत जाइए रे घर लागो रंग मेरा चित ना चले और मेरा मन कहीं जाने को करता ही नहीं मेरा चितना चले मन भयपंग और मैं तो वो, वो अपंग हो गया हूं भारी को पागे कहीं जाने लायक ही नहीं रहा तो ये शब्द काफी लंबा कभी हुआ तो संगीत पे हारमोनियम पे प्रैक्टिस करके आप लोगों के साथ करेंगे शेयर बहुत बहुत, बहुत नमस्कार आपने मुझे इस लाइक समझा धन्यवाद जब हम लोग जीवन के कुछ खास अनुभव सुनाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ाव हो जाता है प्यार हो जाता है चीज़ों को जो है हम लोग कुछ पल के लिए क्यों ना हो उनका अनुभव जब हम लोग सुनते हैं तो हमारी आंखों में वो प्रेम जो है आ जाता है तो इसी तरह का आप प्यार और स्नेह का अनुभव करते रहें और प्यार लुटाते रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते खमा गणिसा सुनते रहो मुस्कुराते रहो We live a little.